पातंजल योग प्रदीप तीसरा प्रकरण न्याय और वैशेषिक दर्शन कड़ाद मुनि प्रवर्तित वैशेषिक दर्शन और गौतम मुनि प्रवर्तित न्याय दर्शन के सिद्धांत एक जैसे हैं न्याय दर्शन एक प्रकार से वैशेषिक सिद्धांत की ही विस्तृत व्याख्या है या जो कहिए कि इन दोनों दर्शनों में एक ही फिलासफी है जिसका पूर्वांग वैशेषिक है और उत्तरांग न्याय इन दोनों दर्शनकारों का ठीक ठीक समय निश्चय करना अति कठिन है किंतु यह सिद्ध है कि ये दोनों भगवान कपिल और पतंजलि मुनि के पीछे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अतीन्द्रिय पदार्थों के वास्तविक स्वरूप जानने के लिए योग का ही सहारा लिया है और ब्यास तथा जैमिनी से पूर्व काल में हुए हैं क्योंकि ब्रह्मसूत्र में उनके सिद्धांतों का वर्णन आया है इन दोनों में कड़ाद गौतम से पहले हुए हैं क्योंकि वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन की अपेक्षा अधिक प्राचीन समय का है वैशेषिक दर्शन नामकरण इस दर्शन का नाम वैशेषिक कणाद तथा औलोक्य है विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना करने के कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है और कणाँद तथा उनके पिता उलूक ऋषि के नाम पर इसे कणाद और औलुक्य कहते हैं कणाद का कहीं कहीं काश्यप अर्थात कश्यप मुनि का पुत्र अथवा कश्यप गोत्र वाला नाम भी मिलता है वैशेषिक सूत्रों की संख्या 370 है जो 10 अध्यायों में विभक्त है प्रत्येक अध्याय में दो आंधिक है प्रथम अध्याय के प्रथम आंधिक में द्रव्य गुण तथा कर्म के लक्षण तथा विभाग का और दूसरे में सामान्य का दूसरे तथा तीसरे अध्याय में नौ द्रव्यों का चौथे अध्याय के प्रथम आंखिक में परमाणुवाद का तथा द्वितीय में अनित्य द्रव्य विभाग का पाँचवें अध्याय में कर्म का छठे अध्याय में वेद प्रामाण्य के विचार के बाद धर्म अधर्म का सातवें तथा आठवें अध्याय में कतिपय गुणों का नौवें अध्याय में अभाव तथा ज्ञान का और दसवें में सुख दुख विभेद तथा विविध कारणों का वर्णन किया गया है वैशेषिक का अर्थ है पदार्थों के भेदों का बोधक पदार्थ से जो प्रतीति से सिद्ध हो उसे कहते हैं वैशेषिक दर्शन में हे हे हेतु हान और हानोपाय इन चारों प्रतिपाद्य विषयों को समझने के लिए छह पदार्थ पहला द्रव्य दूसरा गुण तीसरा कर्म चौथा सामान्य पांचवा विशेष और छठवां समवाय का निरूपण किया है तथा उनके सामान्य धर्म और विशेष धर्म के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष बतलाया है यथा धर्म विशेष प्रसूदाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्था नाम, साधर्म वैधर्माभ्याम तत्वज्ञाश्रेयसम धर्म विशेष से उत्पन्न हुए जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इतने पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म से तत्वज्ञान उससे मोक्ष होता है इन पदार्थों में केवल धर्मी तो द्रव्य है अन्य पाँच पदार्थ धर्म हैं अर्थात गुण और कर्म द्रव्य के धर्म हैं सामान्य और विशेष द्रव्य गुण और कर्म तीनों के धर्म हैं और समवाय पांचों का धर्म है इन छह में से पहले तीन द्रव्य गुण और कर्म मुख्य पदार्थ हैं क्योंकि इन्हीं से अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्ध होती है और यही धर्म अधर्म के निमित्त होते हैं शेष तीन उप हैं क्योंकि उनसे कोई अर्थ क्रिया सिद्ध नहीं होती वे केवल शब्द व्यवहार के ही उपयोगी हैं